पार्ट 10, बेबीलोन का गुमुट सत्य अगर हम परमेश्वर से बलवा करते हैं तो वह हमें उसमें सफल नहीं होने देगा बाइबल आयत। क्योंकि धर्मी परमेश्वर मन और मर्म का ज्ञाता है भजन संहिता सात नौ परिचय परमेश्वर ने आदम और नू को वृद्धि करने और सारी पृथ्वी पर अधिकार करने को कहा उत्पत्ति एक और परमेश्वर ने उनको आशीष दी और उनसे कहा फूलों फलों और पृथ्वी में भर जाओ और उसको अपने वश में कर लो और समुन्द्र की मछलियां तथा आकाश के पक्षियों और पृथ्वी पर सब रेंगे वाले जंतुओं पर अधिकार रखो परमेश्वर जानता था अगर वे एक साथ रहें तो वे परमेश्वर को भूल जाएंगे परमेश्वर ने मनुष्य को पृथ्वी पर उसकी इच्छा के अनुसार चलने के लिए रचा परमेश्वर सारी उत्पत्ति का रचयता और मालिक है बाढ़ के बाद में दोबारा लोग पृथ्वी पर वृद्धि करने लगे उत्पत्ति ग्यारह एक ऐसी चार सारी पृथ्वी पर एक ही भाषा और एक ही बोली थी उस समय लोग पूर्व की ओर चलते चलते शिनार देश में एक मैदान पाकर उसमें बस गए तब आपस में कहने लगे कि आओ हम ईंटे बना बना के भली बांती आग में पकाये और उन्होंने पत्थर के स्थान में ईंट से और चूने के स्थान में मिट्टी के गारे से काम लिया फिर उन्होंने कहा आओ हम एक नगर और एक घुमट बना ले जिसकी चोटी आकाश से बातें करे इस प्रकार ऐसी हम अपना नाम करें, ऐसा न हो की हमको सारी पृथ्वी पर फैलना पड़े यह लोग बेबीलोन नाम के स्थान पर निवास करने लगे उन्होंने एक शहर का निर्माण किया और उसमे घुमट को बनाने लगे परमेश्वर ने उन्हें सारी पृथ्वी पर भर जाने की आज्ञा दी थी जिसका उन्होंने जानबूझकर अनाज्ञा पालन किया वे परमेश्वर की सराहना करने की बजाय सराहना करना चाहते थे घुमट बनाने के द्वारा यही पाप शैतान ने भी किया था वो भी अपने आप को परमेश्वर से ऊपर उठाना चाहता था केवल परमेश्वरी स्तुति और महिमा के योग्य है उत्पत्ति ग्यारह जब लोग नगर और घुमट बनाने लगे तब इन्हें देखने के लिए युवा उतर आया परमेश्वर उन लोगों की सोच और जो वो कर रहे थे जानता था परमेश्वर सब कुछ देखता और जानता है परमेश्वर इन लोगों को समय की सराहना करने के द्वारा उसके विरुद्ध बलवा करने में सफल नहीं होने देगा कोई भी परमेश्वर के विरुद्ध बलवा करने में सफल नहीं हो सकता शैतान आदम कैन और नुह के दिनों के लोगों को परमेश्वर ने सजा दी परमेश्वर सबसे महान है उत्पत्ति 11 छह से नौ और योवा ने कहा मैं क्या देखता हूँ कि सब एक ही दल के हैं और उनकी भाषा भी एक ही है और उन्होंने ऐसा ही काम भी आरंभ किया है और अब जितना भी करने का यत्न करेंगे उसमें से कुछ उनके लिए अनहोना होना नहीं होगा इसीलिए आओ हम उतर के उनकी भाषा में बड़ी गड़बड़ी डालें कि वे एक दूसरे की बोली को न समझ सके इस प्रकार योवा ने उनको वहाँ से सारी पृथ्वी के ऊपर फैला दिया और उन्होंने उस नगर का बनाना छोड़ दिया इस कारण उस नगर का नाम बाबुल पड़ा क्योंकि सारी पृथ्वी की भाषा में जो गड़बड़ी है वो युवा ने वहीं डाली और वहीं से यवा ने मनुष्य को सारी पृथ्वी के ऊपर फैला दिया परमेश्वर ने भाषा में गड़बड़ी डाल दी केवल परमेश्वरी यह कर सकता है और लोग एक दूसरे को नहीं समझ सके इसीलिए वे एक दूसरे से अलग हो गए और दुनिया में फैल गए परमेश्वर का ज्ञान पूर्ण है क्या करना है वो जानता है व्याख्या इसीलिए आज विश्व में कई भाषाएं हैं यहीं से भिन्न भिन्न जातियों का निर्माण हुआ आपके पूर्वज और मेरे पूर्वज बेबीलोन के घुमट के पास थे यद्य परमेश्वर ने दबाव के द्वारा आज्ञा का पालन करवाया किंतु यह उनके बलवा करने के वाले मन को नहीं बदल सका बेबिलोन में रहने के दौरान वे परमेश्वर की छाई ऐसी भटक गये और जिस प्रकार के बलिदान की परमेश्वर ने आज्ञा दी थी